श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अट्ठारह बलराम बाबू के घर पर आडंबर रहित भक्तिपूर्ण रथोत्सव अनुष्ठान यह पहले ही कहा जा चुका है कि बलराम बाबू के घर पर श्री जगन्नाथ देव की सेवा थी अतः रथ के दिन उत्सव मनाया जाता था किंतु उसमें बाह्य आडंबर कुछ भी नहीं होता था सब कुछ भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के रूप में सम्पन्न होता था मकान को सुसज्जित करना बाजे इत्यादि की व्यवस्था निरर्थक भीड़ कोलाहल दौड़धूप आदि का कोई प्रश्न ही नहीं था बाहर के दुमंजिले के चौकोर बरामदे पर एक छोटा सा रथ खींचा जाता था एक कीर्तन मंडली बुलाई जाती थी रथ के साथ उस मंडली का कीर्तन होता था एवं श्री कृष्ण देव तथा उनके भक्तवृंद उस कीर्तन में सम्मिलित होते थे किंतु वह कितना अपूर्व आनंद था क्या अद्भुत भगवत भक्ति का प्रवाह कैसा विहवल भाव तथा कितना सुंदर श्री कृष्ण देव का मधुर नृत्य था अन्यत्र इनका मिलना संभव ही कहाँ था सात्विक परिवार की विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न हो साक्षात श्री जग, जगन्नाथ देव श्री विग्रह तथा श्री कृष्ण देव के शरीर में आविर्भूत होते थे इस प्रकार का अपूर्व दर्शन और कहाँ संभव था भक्तों का तो कहना ही क्या इस विशुद्ध प्रेमोस्रोत में निमज्जित होकर पाखंडी का हृदय भी द्रवीभूत होकर अश्रु रूप से प्रवाहित होने लगता था इस प्रकार कुछ देर तक कीर्तन होने के बाद श्री जगन्नाथ देव का भोग लगता था तथा श्री रामकृष्ण देव के भोजन के उपरांत भक्तवृंद प्रसाद ग्रहण किया करते थे तदनंतर रात्रि अधिक होने पर वह आनंद मेला समाप्त होता था एवं दो चार भक्तों के अतिरिक्त सब लोग अपने अपने घर लौट जाते थे अपने जीवन में केवल एक बार लेखक को इस आनंद संभोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस बार श्री राम कृष्ण देव के कथनानुसार गोपाल की माँ को वहाँ बुलवाया गया था यहाँ पर सन अठारह सौ ईस्वी की पुनर्यात्रा रथ यात्रा के सात दिन बाद पुनः रथारूढ़ रथा होकर जिस दिन श्री जगन्नाथ देव अपने मंदिर में प्रत्यावर्तन करते हैं उसे पुनर्यात्रा कहा जाता है पुनर्यात्रा की ही हम चर्चा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव इस उपलक्ष में बलराम बाबू के घर पर उपस्थित हो दो दिन वहाँ रहकर तीसरे दिन प्रातःकाल आठ नौ बजे नाव द्वारा दक्षिणेश्वर लौटे थे उस बार श्री रामकृष्ण देव प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पर आए हुए थे बाहर कुछ देर बैठने के बाद भीतर जलपान करने के लिए उन्हें बुलाया गया बाहर अनेक पुरुष भक्त एकत्रित हुए थे भीतर भी निकटवर्ती घरों से श्री कृष्ण देव की अनुगत भक्त महिलाएं उपस्थित हुई थीं उनमें से अधिकांश की बलराम बाबू की परिचित तथा आत्मय थीं एवं उनके घर पर जब कभी श्री रामकृष्ण देव उपस्थित होते थे अथवा वे स्वयं जिस समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर जाते थे उस समय समाचार भेजकर वे उन्हें अपने घर पर बुलवा लिया करते थे अथवा बुलाकर अपने साथ दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे भाविनी ब्राह्मणी असीम की माँ गुण की माँ तथा उनकी माताजी, इस तरह किसी की माँ किसी की बुआ किसी की ननद किसी की पड़ोसी इत्यादि अनेक भक्तिमती महिलाओं का उस दिन समागम हुआ था भक्त महिलाओं के साथ श्री कृष्ण देव का अपूर्व संबंध है। उन सती साध्वी भक्तिमती महिलाओं के साथ कामगंध रहित श्री कृष्ण देव का कैसा अपूर्व मधुर संबंध था यह कहकर समझाना संभव नहीं है उनमें से अधिकांश महिलाएं उस समय ही श्री रामकृष्ण देव को अपना साक्षात इष्ट देव माना करती थी उनके संबंध में सभी के भीतर उस प्रकार का विश्वास था तथा किसी किसी भाग्यवती महिला ने गोपाल की मां की तरह दर्शनादि प्राप्त कर भी उसे साक्षात अनुभव किया था अतः श्री रामकृष्ण देव को वे अपने से भी अधिक अपना समझा करती थी तथा श्री रामकृष्ण देव से उनको किसी प्रकार का भय या संकोच अनुभव नहीं होता था घर पर जब कभी वे अच्छी खाद्य सामग्री बनाती थी तो अपने पति पुत्रों को वह वस्तु पहले न देकर श्री रामकृष्ण देव के निमित्त पहले भेज दिया करती थी अथवा स्वयं ले जाती थी श्री राम देव के विद्यमान रहते समय ये महिलाएं कितनी ही बार दक्षिणेश्वर से पैदल चलकर कलकत्ता अपने घर लौटा करती थीं यह कहना संभव नहीं है किसी दिन सायंकाल के बाद किसी दिन रात के दस बजे वे घर लौटती थी तथा किसी किसी दिन उत्सव कीर्तनादि के समाप्त होते तथा दक्षिणेश्वर से लौटते उन्हें आधी रात से भी अधिक देर हो जाती थी श्री रामकृष्ण देव बालक की तरह कितने ही आग्रहपूर्वक उन महिलाओं में किसी किसी से अपने पेट की बीमारी इत्यादि की दवा पूछा करते उनको इस तरह पूछते हुए देखकर किसी के हंसने पर वे कहा करते तो क्या जानता है वह कितने बड़े डॉक्टर की पत्नी हैं दो चार दवा अवश्य ही उसे मालूम है किसी के प्रेम भाव को देखकर वे कहते वह कृपा सिद्ध गोपी है किसी की स्वादिष्ट रसोई ग्रहण कर कहा करते वह वैकुंठ की रसोईया है सुक्तों एक प्रकार की बंगाली तरकारी बनाने में सिद्ध हस्त हैं इत्यादि